देवी भागवत नवम स्क नरकुंडों और उनमें जाने वाली पापियों तथा तो पापों का वर्णन भगवान नारायण कहते हैं नारद रविनंदन धर्मराज ने सावित्री को मूल प्रकृति भगवती भुवनेश्वरी का महामंत्र तथा तो विधि पूर्वक उपासना का प्रकार बतला कर अब अशुभ कर्म का विपाक कहना आरंभ किया धर्मराज ने कहा पतिव्रते मानव शुभ कर्म के विपाक से नरक में नहीं जा सकता नरक में जाने में कारण है अशुभ कर्म का विपाक अतः अब मैं अशुभ कर्म का विपाक बतलाता हूँ सुनो पुराण भेद और नाम भेद से नाना प्रकार के स्वर्ग हैं प्राणी अपने अपने कर्मों के प्रभाव से उन स्वर्गों में जाते हैं नरकों में जाना कोई मनुष्य नहीं चाहते परंतु अशुभ कर्म विपाक उन्हें नरक में जाने के लिए विवश कर देते हैं नरकों के नाना प्रकार के कुंड हैं ये सभी कुंड बड़े ही विस्तृत हैं पापियों को दुख का भोग कराना ही इन कुंडों का प्रयोजन है वैसे ये भयंकर कुंड अत्यंत भयावह तथा कुत्सित है इनमें छ कुंड तो प्रसिद्ध है इनके अतिरिक्त कुछ अप्रसिद्ध भी हैं साथ भी उन प्रसिद्ध कुंडों के नाम बतलाता हूँ सुनो वनकुंड तप्तकुंड भयानक चारकुंड विठकुंड मुत्रकुंड श्लेष्म दुस्सह गर्कुंड दुशिका कुंड वसाकुंड शक्रकुंड अश्रिकुंड अश्रुकुंड गात्रमंडलूकुंड कर्मकुंड मविटकुंड मांसकुंड लक्रकुंड लोमकुंड केश अष्टकुंड, क्लेशप्रद महान प्रतप्त लोहकुंड, चर्मकुंड, तप्त सुराकुंड, कंटक कंटककुंड इत्यादि ये सभी कुंड पाप पापियों को क्लेश देने के लिए निर्मित है दस लाख अनुचर सदा इनकी सेवा देख में नियुक्त रहते हैं उन अंचरों के हाथों में दंड रहते हैं वे भयंकर एवं मदाभिमानी अनचर खट लिए रहते हैं उनके हाथों में भयावह गदा और शक्ति शोभा पाती है वे सदा क्रोध में तमतमाए रहते हैं उनमें दया का नाम तक नहीं रहता उन्हें कोई किसी प्रकार भी रोक नहीं सकता उन तेजस्वी एवं निर्भीक अनचरों की तांबे के सदृश रक्त वर्ण की आँखें कुछ कुछ पीले रंग की है स्वयं कर दिखाई पड़ते हैं देवी सूर्य और गणपति के उपासक तथा अपने कर्मों में निरत रहने वाले सिद्ध एवं योगी पुरुषों को अपने पुण्य प्रभाव से उनके सम्मुख नहीं जाना पड़ता जो अपने धर्म में सदा निरत रहते हैं जिनका हृदय विशाल है तथा जो पूर्ण स्वतंत्र हैं जिन्हें स्वप्न में भी कहीं भी इष्टदेव का दर्शन प्राप्त हो सका है ऐसे वैष्णव पुरुष को वे बलवान एवं निष्कल अनुचर कभी दिखाई नहीं देते साथ भी इन कुंडों की संख्या का निरूपण तो कर चुका अब किन पापियों को किन कुंडों में जाना पड़ता है उन्हें बताता हूँ सुनो साथ भाग्यवान हरि की सेवा में संलग्न रहने वाले पुण्यात्मा योगी सिद्ध सिद्धव्रति तपस्वी और ब्रह्मचारी पुरुष नरक में नहीं जाते यह ध्रुव सत्य है जो शक्तिशाली मनुष्य बल के अभिमान में आकर अपने कटु वचनों द्वारा बांधवों को दग्ध करता है वह व्यक्ति अग्निकुंड नामक नरक में जाता है उसके शरीर में जितने रोम होते हैं उतने वर्षों तक उसे नरक में वास करना पड़ता है फिर वह तीन बार पशु योनि में जन्म पाता है जो मूर्ख मानव घर पर आए हुए भूखे और प्यासे दुखी ब्राह्मण को भोजन नहीं देता वह तप्त कुंड नामक नरक में जाता है दुखप्रद नरक में वास करने के पश्चात सात जन्मों तक वह पक्षी होता है जो मनुष्य रविवार सूर्य संक्रांति अमावस्या और श्राद्ध के दिन वस्त्रों को क्षार पदार्थ से धोता है उसे चार कुंड में जाना पड़ता है जो अधम मानो, मूल प्रकृति भगवती वेद शास्त्र पुराण ब्रह्मा विष्णु शिव गौरी तथा सरस्वती आदि देवियों की सदा निंदा करते हैं वे सभी उन अत्यंत भयंकर कुंडों में जाते हैं जिनके से बढ़कर दुखदायी दूसरा कोई कुंड हो, नहीं, होगा ही नहीं उन कुंडों में दीर्घ काल तक रहने के पश्चात पुनः सर्प योनि में उनकी उत्पत्ति होती है अपने अथवा दूसरे द्वारा उपलब्ध हुई ब्राह्मण और देवताओं की वृद्धि को छीनने वाला व्यक्ति विटकुंड नामक नरक में जाता है